ननु प्रतीयमान तत्र कथं प्रतिबिम्बित हा हाँ, अभी शंका करते पहले कहा मेघा काश महाकाश में जो मेघ मंडल है उसी में स्थित जल है जल में मेघा काश किन्तु मेघ जल से अप्रतीय जब देखते हैं उसमें जलता नहीं दिखता है वो काला काला दिखता है वायुमंडल जल प्रतीत तो, तो नहीं तो तो होता है नभस तत्र कथम प्रतिबिंबित तो ज्ञान उसमें आकाश का प्रतिबिंब होता है ये ज्ञान कैसे होगा जल दिखता है तो हमेंगे जल में आकाश का प्रतिबिंब होगा जैसे घट के अंदर जल में प्रतिबिंब होता है मेघ में जल जब दिखता नहीं तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब होता है ये ज्ञान कैसे होगा ऐसा शंका करने से आगे उत्तर देते हैं नीरत्वादनुमीयते मुदक संस्थित त्र खतिबिबों नीरवादनुमीयते मेघाशरूप उदक मेघिकंस उदक मेघ में जल हे तवतवृष्टि होती मेघिकंस उदक स्थिताययुपे स्थितुषारा में सबिब निरवादन जल जैसे घट घटजल में आकाश का प्रतिब होता है तो मेघाश में जो मेघ में जो उदक है निश्चय हो जाएगा मेघांश मेघस्थ जल से प्रत्यक्ष लक्षण कार्य मेघे तदुपादान उदक जलस्य प्रत्यक्षन प्रत्यक्षन भी में जल है प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, है? उपलंबा नहीं ये ठीक अनुमान कर सकते हैं क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान होता है कारण का बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता है वृष्टि लक्षण है कार्य वृष्टि होती है उसी कार्य से अनुमान करते है का कारण कार्य से मेगे उदकम् का उपादान कारण उदक सुक्ष्मा वैवरुपं। सुक्ष्मा वैवरुपं। वास्परुप से हे आगे होती इति अस्ति करते वृष्टिहतीमीयते अस्ती करतेमी अरे उदकिंग नीरवाद उदकत्व हेतु से ही मेघ रूप जल में प्रतिबिंब तो में अनुमती प्रतिबंब का ही अनुमान हो जाएगा कैसा अनुमान होगा आगे कहते हैं भवि तुम जल घट जलव ये विमतम जलम विवादास्पद जल मेघ में जो जल है पहले मेघ के जल का अनुमान हुआ बृष्टित्मक कार्य से वो जलों को पक्ष्य बना करके उसमें साध्य करना चाहते है आकाश बिंबिब आकाश का बिंब मतलब प्रतिबिंब है आकाश बिंबवत भवि तुम आकाश प्रतिबिंब साध्य है हेतु ये तो ये जलत्वाद जलत्व घटर तो रूप जल घटगत जल में जलत्व तो है और आकाश का प्रतिबिंब है तो मेघगत जल में जलत्व तो रहने से वहां भी आकाश का प्रतिबिंब होगा इसे अनुमान से इत्याश रूप जल आकाश प्रतिबिंब सदभाव अवगम प्रत्यक्ष से मेघ रूप जल में आकाश प्रतिबिंब भान नहीं होने पर भी अनुमान से निश्चय हो जाएगा मेघांश रूप जल मेघ कांश जल उसमें आकाश का प्रतिबिंब है अनुमान के द्वारा निश्चय होगा प्रतिबिंब सदभाव अवगम्य ज्ञायते ज्ञाते निश्चय होता है निरत्वाद अनमियते तो मेघ में जो प्रतिबिंब है आकाश का उसको मेघाकाश कहते हैं ओम मेघा काश कहते है के कोटस्थं विद्पाद्या। ही कहे। एक निश्चय करने के लिए व्यवहार काल में चैतन्य भेद चार प्रकार चैतन्य कहा गया था उसमें दृष्टांत दिया था घटाका महाकाश जलाकाश आभ्रक यथा इसे दृष्टान्त कहा था दृष्टान भूतम आकाशचतुष्ट वित्वाद्य दृष्टान्त आकाशचतुष्ट आकाश से चतुष्ट चार प्रकार आकाशे उसकी वित्पत्ति करके व्याख्या करके दाष्टा के, के चैतन्य चार प्रकार है कूटस्थ ब्रह्म जीव प्रथम उद्दिष्ट कूटस्थम वित्वादी पहले कूटस्थ कहा गया था प्रथम उद्दिष्ट उद्देश्य रूप से जो कूटस्थ कहा गया था उसको वित्वादन करते है, बताते हैं हैं। बताते अधिष्ठान अधिष्ठान तया तया हैतन कूटब निर्विकेण स्थित कूटस्थ उच्य अधिष्ठान देह तो <coughs> <coughs> देह देहदयावच्छिन्नचेतन अधिष्ठानत स्थित कूटपत निर्विकारिस्थित कूटस्थ उच्य देह द्व अवच्छिन्न चतन चेतन चेतन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो शरीर से अवच्छिन्न जो चेतना चेतन तो व्यापक है जैसे आकाश के अंदर बाहर एक है तो घट के अंदर आकाश को घट आकाश कहते हैं मठ के अंदर आकाश को मठ आकाश कहते हैं ठीक इसी प्रकार चेतन सब के अंदर बाहर है एक है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से आकाश चेतन है देह दयाव छिन्न चेतन जो चेतन देहावचिन्न है उसी चेतन ही देह का अधिष्ठान है जैसे घटावच्छिन्न चेतन ही घट का अधिष्ठान है चेतन से अतिरिक्त सब जड़ है अनात्मा है अध्यस्त है स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है घट सारे व्यापक चेतन में नहीं स्वावचिन्न चेतन में अध्यस्त है घटाव छिन्न चेतन में घट अध्यस्त है पटावचिन चेतने में पट है, अधिष्ठान हो जाएगा चेतन जो घटावचिन्न चेतन है, वो पट का अधिष्ठान है।, है ठीक इसी प्रकार देहद्वयाविन चेतन स्थूल सूक्ष्मत्मक दो देहात्म है तदवचिन्न जो चेतन होगा वो अधिष्ठान है देहद्वय का अधिष्ठान तय और कैसे रहता है निर्विकारे न अधिष्ठान चेतन निर्विकार है में विकार दिखता है अधिष्ठान निर्विकार है उसमें दृष्टान्त तो दिया कूटवत कूटवत निर्विकारण स्थित लोहार का जो कूट लोहा जिसके ऊपर गर्म लाल लोहा को रखकर पिटते हैं नीचे रहने वाले लोहा कूट और निर्विकार है उसमें जो रक्त वन से लाल वन के लोहा गर्म है उसको पिटने से उसमें विकार होता है परिवर्तन होता है किंतु कूट जो लोहा है उसमें विकार नहीं होता है जैसे वो निर्विकार रहता है ठीक इसी प्रकार अधिष्ठान चेतन निर्विकार है कूटवत कूट के कूट सदृश निर्विकार रूप से स्थित चेतन जो देहाद्वैयावच्छिन्न चेतन है ये कूट जैसे निर्विकार में स्थित है निर्विकार से रहता है अधिष्ठान क्योंकि वो अधिष्ठान है अधिष्ठान रूप से रहता है उसको कूटस्थ उच्चस्थ कहते है अधिष्ठान चैतन्य कोश के स्थान पर है कूटस्थ निर्विकार चैतन्य देहद्विन्न चैतन्य है जो देहद्वय का अधिष्ठान है और कूटवत निर्विकार है इसलिए उसको कूटस्थ कहा जाता है अधिष्ठान पञ्चीकृत पञ्चीकृतभूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य विद्या कल्पितस्य आधारतया वर्तमानत्वेन ताभ्यां अवच्छिन्न आत्मा कोटस्थ इत्युच्यते तत्र कोटस्थ शब्द प्रवृत्ता निमित्तमाह पूतवदिति कोटस्थ शब्द प्रवृत्तो दो मात्र प्रवृत्तो निमितमाह पञ्चीकृत अपञ्चीकृत भूत कार्यत्वेन स्थूल शरीर ूत का कार्य है और सूक्ष्म कार्य है दोनों ही भूतक स्थूल सर्र पंचीकृतभूत का कार्य है सूक्ष्म सूक्ष्मशर अपंचीकृतभूत का कार्य है पंचीकृत अपंचीकृतभूत कार्य पंचीकृत भूतको नहीं अपंचीकृतभूत कार्य सूक्ष्मशर स्थूल सूक्ष्म अविद्या कल्पित अविद्या है कारण सर्ज, उससे कल्पित है अविद्या से ही ये भूतों की उत्पत्ति शरीर का अभिद्या का कार्य है अविद्या अविद्या कल्पित होने से अध्यस्त है उसका जो आधार है आधार अधिष्ठान है चेतन है आधार तया वर्तमान तो आधार रूप से रहता है चेतन कौन चेतन ताभ्याम अवच्छिन्न चेतन स्थूल सूक्ष्म दूर शरीर से अवच्छन चेतन ही अधिष्ठान है वही चेतन आत्मा है ताभ्याम अवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ इसे कहा जाता है जो देह देहद्न चेतन है वही दोनों देह का अधिष्ठान है उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ क्यों कहते हैं? तत्र देह देहादयावच्न चैतन्य में कूटस्थ शब्द की प्रवृत्ति होने में निमित्त क्या है कूटस्थ शब्द प्रवृत निमित्त कहते हैं कूटवत स्थित से रहता है इसलिए उसका नाम कूटस्थ हुआ एवं जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि तं प्रतिबिंबकुत् इस प्रकार एवं कूटस्थ वित्वाद कूटस्थचत का वित्दन करके जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबक जीव हे चिदाभास कूटस्थे अधिष्ठान चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य में सब कुछ कल्पित है। बुद्धि कल्पित। कूटस्थे कल्पित हो गई बुद्धि सूक्ष्मशर के अंतर्गत है कि स्थूलशरीर भी कल सूक्ष्मशर भी कल तो बुद्धि सूक्ष्म अंतर्गत है तो कूटस्थ चैतन्य में कल्पित है बुद्धि बुद्धि में प्रतिबिंब है जीव, है, कल्पित बुद्धो प्रतिबिंब बुद्धि बुद्धि होने से तत्पक्ष उपाधि पक्षपाती है जीव, तम विदीति जीवक पक्षपाती है जीव का, जीव की बत जीव जीव का, की हैं हैं, बताते हैं। जीव है, बुद्धि कल, में कल्पित बुद्धि बुद्धि बने से बुद्धि पक्षपाती है बुद्धि के अंतर्गत है उसको दिखाते हैं कूटस्थे कल्पिता बुद्धि कूटस्थे कल्पिता बुद्धि त्रचि प्रतिबिंबक प्रतिबिंबक प्राणना धारणा जीव संे संयुज्य कल्पिता बुद्धि में चैतन्य मतलब का प्रतिबिंब है जिसको चिदाभास कहते हैं वही जीव है जीव शब्द का वाच्यार्थ है तुम शब्द का वाच्यार्थ है चिदाभास लक्ष्यार्थ है कूटस्थ उसको जीव क्यों कहते हैं प्राणा धारणा जीव जीव प्राण धारणे धातु है जीवः थी जीव जीवती का था प्राणा धाराति जो प्राण धारण करता है उसको जीव कहा जाता है प्राण धारण करने से जीव उसका नाम हो गया जो चैतन्य का प्रतिम चिदा भाष्य है उसको जीव शब्द से कहा जाता है संसारेन स युजते स जीव संसारण युजते संसार से युक्त होता है जीव शब्द जीव किसको कहेंगे ये पहले भी आया है किस किसके में है चैतन्यम यदअिषान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्सघ जीव उचित पहले आया है ये भी दूसरा श्लोक है जीव किसको कहते हैं पहले आया है जीव किसको कहते पहले आया है ये भी एक श्लोक है जीव किसको कहते है कूटस्थ कलता बुद्धि त्रचित प्रतिबिंबक धारण जीव संसारेण सयुज्य चैतन्यदिष्ठान जो अधिष्ठान चैतन्य है स्थूल सूक्ष्मधिष्ठान चैतन्य है लिंगदेहश्चय जो लिंग शरीर है सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशारीरकागत बुद्धि चिच्छाया लिंगदेहस्था चिदा लिंगदेह स्थित चिदाधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म स्वर में चिदाभाष तत्संघ तीव उचित समुदाय को जीव कहते हैं संघ समुदाय अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म स्वर में चिदाभाष इनके संघो को जीव कहा जाता है पहले आया है चतुर्थ प्रकरण में एकादश श्लोक आया है यहाँ भी आया कुटस्थ में बुद्धि कल्पित है बुद्धि में चिदाभाष है उसको जीव कहते है प्राणा नाम धारणा जीव संसारूटस्थि जीव शब्द का अभिधेय वाच्य जो चिदाभास है वो जीव शब्द से कहा जाता है क्यों निमित्त कहते हैं प्राण जीव जीव प्राण धारण प्राण धारण करने से जीव नाम हुआ जीव कल्पना संभवान निर्वाहार्थं इत्याह संसारे नेति हाँ, कहते कूटस्थ के चेतन थतन मो देवन चैतन्य है तो ऐसा शंका करने से उत्तर देते हैं कूटस्थ अभिकारी निर्विकार है अभिकारी कूटस्थ से संसार असंभवात कूटवत् निर्विकार से कूटस्थ जो निर्विकार है उसमें संसार संभव नहीं है अभिकारीण कूटस्थ से अभिकारी है कूटस्थ उसमें संसार जन्म मरण सुख दुखादि संभव नहीं वो तो संतन निर्वाहार्थम संसार निर्वाह के लिए संसार है प्रत्यक्ष दिखता है तो संसार का आश्रय संसारी जीव सो अंगी कर्तव्य कूटस्थ से अतिरिक्त जीव है चिदाभास मानना चाहिए इतिहास संसारेण स जो जी चिदाभाषे है जीव वही संसारी है कल्पिता जो वाच्यार्थ है चिदाभास है उसको जीव शब्द से कहा गया और लक्ष्यार्थ कूटस्थ है जिस प्रकार घट के जल में आकाश का प्रतिब दिखता है उसको जलाकाश कहते हैं। वस्तु तो जलाकाश में कुछ है ही नहीं केवल प्रतिबिंब ही है और वो मुख्य आकाश तो घटाकाश है जल भरने पर भी जो रहता है जल भरे जल निकल जाए घटाकाश ऐसे रहता है घटाकाश के स्थानीय हो गया कूटस्थ और घट में जलस्थानी हो गया बुद्धि अंत करण उसमें प्रतिम्ब हुआ आकाश का से जल में दिखता है यहाँ भी जल में प्रतिम्ब दिखता है जलाकाश चिदाभास उसका नाम हो गया वहां जलाकाश नाम है यहाँ चिदाभास। उस चिदाभास को जीव शब्द से कहते हैं क्योंकि जीव प्राण धारण प्राण धारण करता है अभी शंका करेंगे जीव से अतिरिक्त कुटस्थ है पहले तो कहा था कुटस्थ अतिरिक्त जीव क्यों मानेंगे तब उसको उत्तर दिया कूटस्थ निर्भिकारी है अभिकारी कूटस्थ में संसार संभव नहीं है इसलिए संसार जो दिखता है उसका दर्म संसार निर्वाह करने के लिए जीव कूटस्थ से अतिरिक्त मानना चाहिए अभी कहते हैं जीव से अतिरिक्त कुटस्थ इसमें क्या प्रमाण नन थ जीव से भिन्नति कूटस्थ हे कि प्रतिभाष नहीं जीव से भिन्न कूटस्थ है तो भान होना चाहिए चिदावास जीव है उससे भिन्न कूटस्थ है निर्विकारी चैतन्य है उसका भान क्यों नहीं होता है यहाँ तक संख्या इतिहास उत्तर देते जीवन तिरोहित तो जीव से तिरोहित हो तो गया भी गया जीव ही दिखता है कुटस्थ नहीं दिखता है सदृष्टान्त महात के साथ बताते हैं जैसे घट के अंतर्गत आकाश है जल भर देने पर जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है रविवे की बाल क्या कहता है वो प्रतिम्ब आकाश को आकाश कहता है जो आकाश है वास्तव वो छिप गया दिखता नहीं पता नहीं चलता है जल में भर गया कोई कोई समझदार भी कहते जल भर दिया तो आकाश कहाँ रहा आकाश निकल गया घट में जल भरे में तो आकाश रहेगा जल भरने पर आकाश रहता है वो जलाकाश जब दिखता है और बाल अभी व्यक्ति घटा आकाश को समझ नहीं पाता है तभी तो आकाश दिखता है जिस प्रकार जलाकाश के द्वारा घटाकाश तिरोहित तो हो जाता है जाता है ठीक इसी प्रकार चिदा भाष की दिखता है जिसके द्वारा सब व्यवहार होता है जो ये व्यवहार होता है चिदा भाष के द्वारा होता है जो अधिष्ठान चैतन्य निर्विकार अविकार चैतन्य तिरोहित हो तो गया छिपी गया ये बताते दृष्टान्त के साथ जल व्यमना घटा यथा का तथा जीवन कूटस्था सोन्यूनस यहां सर्वस्तिरो सर्व घटाकाश जल व्यमना तिरोहित घटाकाश तो है भरने पर भी रहता है जल में जो आकाश का प्रतिम्ब दिखता है जल व्यमनाकाश तो जलाकाश है न घटाकाश सर्व तिरोहित छिप जाता है घटाकाश का विवेक नहीं होता है जलाकाश ही दिखता है प्रतिमाबाकाश दिखता है और जो घटाकाश तिरोहित हो गया पता नहीं चलता है विवेकी बाल वो कता घटे के अंदर आकाश वो आकाश दिखता है जल को हिलाया प्रतिमा में कंपन होता है कहता आकाश कंप रहा है कांप रहा है वो तो कोई कहेगा नहीं घटेगा अंदर आकाश है उसमें कंपन नहीं वो नहीं मानता और कहाँ आकाश है वही आकाश दिखता है जो हिल रहा है तिरोहित हो तो गया इसी प्रकार तथा जीवन न कूटस्थ जीवेन कूटस्थ तथा सदस्य तिरोहित तथा तो। का तो उस प्रकार जीव चिदा भास के द्वारा कुटस्थ तिरोहित तो हो जाता है कुटस्थ चैतन्य तो है किन्तु चिदा दिखता है बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है चिदाभास वही दिखता है उसको चेतन लोके में कहते हैं जो अधिष्ठान चैतन्य उसको लेकर के चेतन जड़ा नहीं कहते हैं जड़ चेतन व्यवहार जो होता है ये चिदाभास है तो उसको चेतन कहेंगे पत्थर में चिदाभास नहीं उसको जड़ा कहते हैं अर्थात ये चिदाभाष ही दिखता है अनुभूत होता है अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान नहीं होता है तिरोहित हो जाता है जीवेन चिदाभाष से कूटस्थ तिरोहित हो तो गया क्या है कारण कूटस्थ चैतन्य और, और चिदाभाष दोनों एक ही अनुन्य अध्यासा। अनुन्य अध्यास कहा गया है अध्यास है अतस्मिन तदबुद्धि तद भिन्न में तदबुद्धि अध्यास अनुन अध्यास परस्पर का ऐक्याध्यास लोह पिंड को गर्म कर देंगे लाल हो जाएगा उसमें अग्नि हे और लहो अलग अग्नि अलग दो अलग अलग दिखते हैं उसको कोई लोहो कहता है कोई अग्नि कहता है यद्यपि लौह अलग है अग्नि अलग है लहो अग्नि एक दिखते लोह लाल हो गया कहते अग्नि कहते अयोदहती अयपिंड जला दे देता है दग्रित्व अग्नि का धर्म है अय के साथ अग्नि का अनुन अध्यास ताजात्म अध्यास होने से धर्मी अध्यास दो धर्मी है एक धर्मी अयपिंड है एक धर्मी अग्नि है दोनों का अनुनय अनुन्याध्यास हो गया एकत्र हो गया अग्नि के साथ लहो का तादात्म्य अध्यास होता है और लोहो के साथ अग्नि का तादात्म्य अध्यास होता है लहो और अग्नि दोनों एक है एक नहीं है नहीं होने पर भी एक दिखता है यह अनुनय अभ्यास धर्मी अध्यास हुआ और धर्मी अध्यास होने से धर्माध्यास होता है अग्नि का धर्म है दगधृ तो पिंड में दिखता है अयो दहती ऐसे कहते हैं अये पिंड में दगधृत्व तो दिखता है अग्नि का धर्म है दग्धृत्व तो दिखता है लहो पिंड में लहो पिंड है वर्तुलाकार और वर्तुल्व दिखता है अग्नि में वर्तुलाकार अग्नि कहते हैं, तो ये तथा धर्मी अध्यास होता है फिर धर्माध्यास होता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी चिदाभास है कल्पित है अध्यस्त है और है कुटस्थ वो दोनों अलग अलग नहीं दिखते वो एक ही लगता है जो दिखता है वही चेतन है और जल में कंपन हुआ जैसे जलाकाश में कंपन होता है ठीक इस प्रकार यहाँ बुद्धि है उपाधि उपाधि में सुख दुख राग द्वेष वासना होने से चिदावास में उसका विकार दिखता है परिणाम दिखता है और लोग मानते हैं क्या अधिष्ठान चेतन कूटस्थ चेतन चिदाबास दोनों का अनुन्याध्यास होने से चिदाभाष के धर्म कूटस्थ चेतन में आरभ करते हैं चेतनों हम करोमी सुखी दुखी ऐसे भ्रम होता है इसका नाम अनुन अभ्यास दोनों का एकत्व तो भ्रम है ये भाष्य में ब्रह्म सूत्र भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पहले अध्यास सिद्धि के लिए ग्रंथ में कहा है इसको अनुन अध्यास शब्द से कहा परस्पर ऐक्याध्यास एक ही नहीं अधिष्ठान चेतन है कुटस्थ सत्य है कि से भी अध्यस्त मिथ्या है एक सत्य है एक सत्य अनुत मिथुनिकृत्य एक सत्य एक अनुत मिथ्या दोनों का भ्रम होता है रजू में सर्प भ्रम होता है रजू को देखाते अयम जो कहते अधिष्टान सत्य है एक सत्य एक अध्यस्त सर्प दोनों एक लगते अयम अलग सर्प अलग नहीं लगता है एक लगता है इसको अनु कहते हैं जलेती ननु न शास्त्रे रोधान जलाकार से घटाकार छिप गया जीव से कुटस्थ छिप जाता है तिरोधान हो जाता है ऐसा कहीं शास्त्र में प्रतिपादित नहीं है शास्त्र में नहीं कहा गया ऐसा शंका क कहते ये जो तिरुधान है अनुनिया ने अभिधान इसको अनुनिया से कहा एक ही लगता है दो अलग अलग नहीं लगते है वही तिरुधान हो गया सो अनुन से उच्चते कहा जाता है कहां कहा जाता है उच्चते भाष्यादी से भाष्या उच्चते भाष्य ग्रंथ में उसको अनुन कहा जाता है तो, यथा ता, ता जीवे ननु अयमेव कारण विद्याशंक्य जीवकूटस्थो संसार दशा भेद है घटा का जीव ही दिखता है कुटस्थ नहीं दिखता है छिप जाता है इसको अनुन्याध्यास कहा गया है अनुन्याध्यास भ्रम यदि होता है राज्य में सर्प ब्रह्म होता है उसका कारण है रज्जु का अज्ञान रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो राज्य में सर्प दिखेगा रज्जु अज्ञान है कारण तभी भ्रम होता है तो अध्यास होता है भ्रम भ्रम होने का कारण है अज्ञान है तो यहाँ यदि अध्यास होता है कारण रूप अविद्या वक्तव्य उसका कारण अविद्या है, है। वो कहना चाहिए ऐसा से उत्तर देते हैं जीव संसार भेदा जीव अलग है, है। कुटस्थ अधिष्ठान चेतन निर्विकार है दोनों एक है भिन्न है एक अध्यस्थ है एक सत्य अधिष्ठान है भिन्न होने पर भी संसार अवस्था में अज्ञान अवस्था में संसार अवस्था में दोनों के भेद की प्रतिति नहीं होती भेदा प्रतिति, भेद के अज्ञान ही अविद्या कूटस्थ सत्य है और चिदाभा मिथ्या है दोनों का भेद ज्ञान नहीं होता है भेद के अज्ञान ही अविद्या इतिहा अय जीवो नकूटस्थ जीवो अनाद विवेकोये मूला गम्यता जीवा। जब में ये जीवा। कदाचन न को अपने से भिन्न नहीं जानता है है ही वास्तव प्रतिबिंब है मेरा वास्तव स्वरूप कूटस्थ है निर्विकार ऐसे कभी विवेक नहीं करता है नहीं कर पाता है और चिदा की अपना स्वरूप मान करके बुद्धि के धर्म बुद्धि के कारण अपने धर्म बुद्धि के सुख दुख आदि अपने में आरोप करके सुखी दुखी होता है तो तो अपना वास्तव स्वरूप में सुख दुख आदि कुछ नहीं है आनंद रूप है ये वैसे ही है बुद्धि का धर्म तो इसमें आरोप करके सुखी दुखी होता है कभी विवेक नहीं करता है ये जो विवेक नहीं करना है ये अनादि है अनादि काल से है अविवेक ये विवेक अविवेक है इसको ही मूला समझना ही मूला मूल अज्ञान है मूल अज्ञान होने से उसके कारण ही आगे संसार भ्रम होता है मूला हो गया ये जो अभिवेक अनादि अभिवेक ये कुटस्था से भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं होना अभिवेक ये अनादि है इसको कही मूला विद्या कही गयी होना नादीन विवेकोय मोला विवेति गम्यता ओनमीदम पोर्ण पूर्णमुद